माँ की बातें श्रीमती सैल बाला चौधरी बसीरहाट इसके बाद जब वे लौट कर आई तो मैं और संझली दीदी उनका दर्शन करने बाग बाजार गई पूरी की बहुत सी बातें हुई बाद में संझली दीदी के यह पूछने पर कि माँ ने वह कपड़ा पहना था या नहीं माँ ने कहा हाँ बेटी पहनी थी कुछ दिन पहनने के बाद उसे एक महिला को दे दिया और एक बार संजली दीदी और मैं माँ का दर्शन करने गई माँ के साथ बहुत तरह की बातें हुई हम लोगों ने माँ से कहा माँ हम लोगों का क्या होगा माँ ने कहा ठाकुर को पुकारो संझली दीदी ने कहा हम लोगों ने तो ठाकुर को देखा नहीं हम लोग तो आपको ही जानती हैं माँ ने कहा तुम लोग क्या मुझे डूब मर जाने को कह रही हो जैसे एक व्यक्ति जय गुरु कहकर गुरु नाम में विश्वास करके नदी पार कर गया गुरु ने यह देखा देखकर सोचा मेरा नाम में इतनी शक्ति है वे मैं मै कहकर पानी में उतरे बाद में डूब कर मर गए